नमस्कार आप एफएम है।, है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे है आप? अच्छी हूँ जी निर्मला जी बताइए आप अपने बारे में क्या करते हैं वैसे जी मैं शिक्षा से भी जुड़ी हुई हूँ और मेरा एनजीओ चलता है क्या नाम से एन जी ओ अर्पन आधुनिक सेवा संस्थान अच्छा और महिलाओं पर मैं काम करती हूँ महिला और बाल श्रम बच्चे जो होते हैं जी। उन पर भी करती मैं अच्छा अच्छा हाँ। तो कहां है ये संस्थान आपका ये संस्था मेरा बिहार है अच्छा अच्छा समस्तीपुर हम पाँच जिला में काम कर रहे हैं दिव्यांग पर भी किए हैं दिव्यांग का भी ट्रेनिंग दिए है और महिलाओं का जो होता है समूह बनाना जैसे कस्तूरबा गांधी था तो पहले चलाते थे अब तो कस्तूरबा सब शिक्षा के अभियान चला गया तो अब हम लोग बाल श्रमिक विशेष विद्यालय भी, भी हम संचालन किए हैं साक्षरता का चल रहा है किस चीज का साक्षरता यानी कि मतलब बच्चे लोगों का बाल श्रमिक विशेष विद्यालय का जो संचालन किए थे तो उसमें सर्वे हम लोग पहले किए थे अच्छा। और जहाँ उसकी संख्या अधिक थी वहाँ पर हम लोग विद्यालय चलाए और जैसे विद्यालय में समस्तीपुर सीतामढ़ी और जी समस्तीपुर और सीतामढ़ी दो जगह जी. जी तो निर्मला जी आप एनजीओ के माध्यम से जुड़ने का संकल्प कैसे आया आपको ऐसे मेरा पहले से था जो मैं लोगों के बीच जाकर के अपना काम करूं और सबसे पहले था मुझे महिला को लेकर के अच्छा अच्छा जो महिला लोग जो होती हैं वो थोड़ा और शिक्षित भी होती हैं तो हम लोग वो कम भी किए हैं जैसे इसका पहले चलता था और बाद में तो बंद हो गया वो भी लेकिन हम उसके माध्यम से भी किए थे और सर सर्वशिक्षा अभियान के तहत हुआ था हम लोगों का तो उसमें भी हम लोग के अनुदेशिका के पद पर हम थे अच्छा। और हम संचालन किए थे नेर युवा केंद्र के माध्यम से भी हमने किया है अच्छा, उसमें राष्ट्रीय सेवा के पद पर थे और इसी तरह हम समाज के, समाज के पीछे समाज के बीच तो निर्मला जी यहाँ ब्रह्मा कुमारी आप तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ तो बहुत शांति मिल रही है <laughs> लग रहा है जो हम लोग सोचे तो इसी में जुड़ जाएं तो अच्छा है शांति <laughs> वातावरण भी है और अपने ब्रेन को पूरा फ्रेश कर दिया जाता है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ सेंटर होगा आपके पास हाँ बिहार में वहाँ से आप जुड़ जाएंगे तो रेगुलर हो जाएंगे हाँ तो हम वहाँ गए हुए हैं फंक्शन हुआ था तो हमको इनवाइट किया गया था एन एनजीओ चल रहा था तो पूरा नाम था तो फिर उस तरह से हम लोग गए थे तो नजदीक है है कि दूर सेंटर? नहीं नजदीक है नजदीक है तो फिर रेगुलर आप जा सकते हैं जी जी अब तो और जाऊंगी जी जी जी तो निर्मला जी मैं चाहूंगा की यहाँ की जो बातें आपको अच्छी लग रही है शिखर सम्मेलन में तो उसमें से कुछ बिंदुओं को बताइए जैसे सर ये कहा गया मतलब महिलाओं के बीच में एक ऐसा चीज़ होता है जो हमें अगर कोई मतलब इग्नोर करे या कष्ट दे तो हम ये नहीं कहते हैं जहाँ उनका अच्छा हो और यहाँ कहा गया नहीं आप उनको अच्छा कहेंगे वो जो किए वो अपने लिए किए मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ और मैं भी अब खुश हूँ मुझे <laughs> ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा जो थिंकिंग करना जो है ना थिंकिंग ना करें और किसी दूसरे के बारे में यह ना सोचें हमें अगर वो बुराई किया है तो हम उनका बुराई करें बिल्कुल बहुत अच्छी सीख आपने बताया और मुझे लगता है कि ये छोटी सी सीख भी हम अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो हम एक अच्छे इंसान अच्छे इंसान बन सकते हैं तो निर्मला जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे जो अभी रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे बहुत सारे लोग उन सभी को क्या बताना चाहे उन सभी को मैं यही कहूँगा कहूंगी जो किसी से बदला की भावना न करें माफ करने की आदत डाल दें कोई अगर मुझे गलत और अगर कोई गलत मुझे कहता है तो हम मुझे अच्छे दोस्त माने जो कम से कम हमारी बुराई जो है वो मेरे सामने आ गया <laughs> और मैं उसको सुधारूंगी निर्माला जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया शॉर्ट एंड स्वीट बहुत बहुत साधुवाद आपको आप जो एनजीओ चलाते हैं महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए तो करते रहे काम और कहीं हमारी जरूरत पड़े ऑनलाइन तो हम जरूर आपके साथ रहेंगे तो बहुत बहुत साधुवाद आपको धन्यवाद रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का गुलशन